ऊ नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवा ओं नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिषाश अष्ट श्लोक आश्लिष्टवा पदरता अदारशनामता मत विदाचु लंबाणनाथस्ु सर अनुवाद श्रीचैतन्य महाप्रभु राधा भावी से कहते हैं कि कृष्ण मेरा प्राण का नाथ है कोई दूसरा नहीं है यदि वे मुझको आलिंगन करेंगे अथवास्टू मर यू सैदा ट्रम्पल ऑन द फुर्थ अंडर फुट इन हिंदी फैके अथवा यदि मुझको उनके फैके नीचे ऊंचे लेंगे ऊंचे और यादि मुझको मारमा हाथ हाथ मुझको उनका दर्शन नहीं देने से जाय से ही था जो जो भी करते हैं तो जो भी कृष्ण करेंगे वो मुझ, मुझे मालूम है कि वो ये भी चाहे है तो फिर भी वे मेरा प्राण के नाथ है ये श्री चेतन्य महाप्रभु के सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च उपदेश चेतन्य महाप्रभु इस वचन राधा भाव युक्त होने से कहते हैं और हम जो तुच्छ बद्ध जीव है हमारे इसके ऊपर मंथव्य करना योग्यता नहीं है हम जितने भी कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो तो फिर भी इस चैतन्य महाप्रभु का वचन समाज हमारी बुद्धि के अतीत रहे तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है तो इसलिए हमें इसके बारे में कुछ कहना चाहिए जिससे हम कम से कम तौरस समझ सकेंगे वास्तव प्रेम क्या है प्रेम शब्द बहुत साधारण है सामान्यत प्रेम पिया इस शब्द भौतिक काम के बारे में कहना है स्त्री पुम स्त्री पुरुष आकर्षण के बारे में प्रेम शब्द का प्रयोग होता है परंतु वो भौतिक स्त्री पुरुष संबंध और आकर्षण वास्तव प्रेम से बहुत दूर है वास्तव प्रेम की विपरीत प्रतिबिंब है पुंसस्त्रिय मिथुनि भाव में तम तयोरहो हृदय ग्रंथ महो अहो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय जनस्य मोह यमहम भगवान विष्व कहते हैं कि उस भौतिक स्त्री पुरुष आकर्षण जो मिथुनी भाव कहते हैं मित्र भाव में जम और उससे दोनों एक स्त्री और एक पुरुष जिनके परस्पर आकर्षण होते हैं दोनों के हृदय में दृढ़ आसक्ति होते हैं, वो आसक्ति भौतिक संसार का बंधन का कारण है और वो आशक्ति से आशक्ति बढ़ते हैं किस्से है गृह के लिए यदि एक नार एक नारी एक साथ रहेंगे तो गृह का प्रयोजन है और खुद का देश के लिए हम भारतीय हैं, ये हमारे देश है ऐसे हम मराठी हैं। मुंबई मराठी के लिए है अच्छा तो ग्री फिर कुटुम्बों और धन संपत्ति पैसा यही सब भौतिक आकर्षण जो माया बहुत जो बाबा बंधन जन्म मृत्यु जरा व्याधि छक्क में फंस जाना ये सबका मूल कारण है स्त्री पुरुष आकर्षण और इस प्रकार भौतिक मोह बढ़ते हैं अहम मेथी मैं और मेरा का भाव से तो ये भौतिक प्रेम वास्तव प्रेम विशुद्ध निर्मव भागवत प्रेम से सं पृथक है प्रतिबिंब जैसे प्रतिबिंब में वो सब कुछ एक ही जायसे देखते लेकिन वो प्रतिबिंब में कुछ वास्तव नहीं है सब कुछ प्रतिबिंब में वास्तव से देखते ही लेकिन वास्तव में तो कुछ नहीं है जैसे कि जैसे यदि आप दर्फन में देखते हैं एक आइसक्रीम तो वो आइसक्रीम देखने से आपकी इच्छा होगी वो आइसक्रीम खाने का लेकिन जो दर्पण में देखते दे ही उसको खाने का अवसर नहीं है संभावना नहीं है तो इस प्रकार इस भौतिक संसार में प्रेम जैसे आयन में प्रेम है वास्तव प्रेम तो नहीं है वास्तव प्रेम कृष्ण के लिए है और सब जीव का संबंध है कृष्ण के साथ इसके बारे में चैतन्य महाप्रमु का वर्णन है जीव जीवेश्वरूप हे कृष्ण नित्य दास सब जीव कृष्ण का दास है और सब जीव का स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण के प्रति नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य खबु नवण आदि शुद्ध चित्त खड़े उदय तो वो प्रेम जो सबके हृदय में है वो प्रेम का केंद्र बिंदु है कृष्ण तो सब जीव का प्रेम है कृष्ण के लिए जो शुद्ध भक्त है वही साक्षात् करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं मेरा जीवन का जीवन जीवन का उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना कृष्ण की प्रेमा सेवा करना तो वो प्रेम शुद्ध है शुद्ध का मतलब शुद्ध कृष्ण प्रेम है जिसमें कुछ स्वार्थ की इच्छा नहीं है और कृष्ण की प्रीति के लिए सब कुछ करने के अलावा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है तो ये शुद्ध प्रेम है जिसमें भौतिक काम क्रोध लोभ इत्यादि नहीं है तो फिर भी भक्तों का प्रेम में ताराताम्य है दासियों रहती है साख्यो रहती है रहती है और श्रृंगार रहती है दास का आदर्श है श्री हनुमान राति हनुमान है और भगवान कृष्णा की बहुत सेवक है जो पूरा संतुष्ट है कृष्णा परिचर्या करने से उससे और भी उन्नत है साख्य प्रेम तो दास्य प्रेम में कुछ अभाव नहीं है जो कृष्ण के पार्षद है सेवक के रूप में वे पूर्ण संतुष्ट है कृष्णा की परिचर्या करने से फिर भी उससे और भी उन्नत है साख्योरा जिसमें भक्तों का अभिमान है शुद्ध अभिमान भूतिका हंकार उस प्रकार का अभिमान नहीं है शुद्ध भक्तों का अभिमान है कि मैं कृष्णा का मित्र हूं और प्रसिद्ध उदाहरण है श्री अर्जुन औ राजधाम में भी है एक दूसरा अर्जुन और सुभा श्रीधाम धाम इत्यादि बलराम भी साख्य रा प्रधान है उससे और भी उन्नत है बादशाल एवं जिसमें भक्तों प्रेम से आज आज का मतलब जिनका जन्म नहीं है वो भगवान जिनका जन्म नहीं है जो सब जीव और सब प्राणी के मूल स्रोत है जो सबके पिता और माता है वो भगवान के पिता और माता होते है प्रेम से तो इस प्रकार प्रसिद्ध है दासुदेव और देव की नंद या दशरथ कोशल्या कश्यप अदिति इत्यादि भक्तों वादशाल्य भगवान का लालन पालन पोषण करने के लिए पिता और माता के रूप में कृष्ण की सेवा करते और सर्वोत्तम भक्ति रस है श्रृंगारस जिसमें भक्तों का अभिमान है कि मैं कृष्ण की पत्नी हूं जैसे सीता देवी और द्वारका की राणियों रुक्मिणी सत्य जंबवती कलिंदी इत्यादि भद्रा मित्र विन्दा इत्यादि और सबसे उन्नत श्रृंगार है व्रज गोपियों का और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु व्रज गोपियों का प्रेम भौतिक संसार में प्रचार करने के लिए आए थे अनाथ चिड़ि चिरात करू नीर्ण कलो समापी उनभक्ति हरिफूर्त सुंदर कदम संदीपित सदा हृदय अखंद रे स्फूरत वच्चि नंदना तो इस प्रकार रूप गोस्वामी और कृष्ण दस गोस्वामी उनके पाठक गण को आशीर्वाद देते हैं कि वो सचिनंदन आपके हृदय में हृदय केन्दर अर्थात आता, हृदय के अंदर विराजमान हो वो गौर गौरहरी इस कल में अब हुए उनथज वाला भक्तिरस अर्थात व्रज गोभी भक्तिरस प्रकट करने के लिए आया है वो उनथज वाला भक्ति रस जो बहुत दीर्घ समय से प्रचारित नहीं था वो प्रचार करने के लिए श्री सचिन आया है तो वो गोपियांग की भक्ति समझना बहुत कठिन है क्योंकि उसमें वंश भी स्वार्थ की इच्छा नहीं है और कठिन है गोपी प्रेम समझना कठिन है क्योंकि वो गोपी प्रेम तो साधारण स्त्री पुरुष प्रेम जैसे दिखते हैं परंतु जैसे साधारण भौतिक स्त्री पुरुष आकाशक नीच है हे या है तो वैसे श्री कृष्ण और गोपियां के बीच वो विशुद्ध प्रेम जो है वो ही सर्वोत्कृष्ट परंतु जब तक हम भौतिक स्त्री पुरुष आकाशन से आकर्षित होते हैं तब तक हमारे इस विशुद्ध निर्मल गोपी प्रेम समझना संभव नहीं होगा तो फिर भी हमें इस विषय पर चर्चा करना चाहिए इसी आशा से कि कृष्ण भक्ति करने से चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम प्रचार के अनुसार भक्ति करने से चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी गण की कृपा से वो दिवस आएगा जिसमें चैतन्य कृपा से हम अधिका मिलेंगे वो गोपी राष्ट्र समझना के लिए तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु सर्वोत्तम से सर्वोत्तम भक्ति भाव का वर्णन नहीं भक्ति भाव प्रकट करते वो खाली वर्णन नहीं करते वो स्वयं अनुभव करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इसके पहले श्री शास्त्र में आ, सामान्य उपदेषता श्री कृष्ण संकीर्तन के बारे में चैतन्य महाप्रभु एक फटित जीव जैसे कहते हैं कि मुझे नाम के प्रति अनुराग नहीं है चैतन्य महाप्रभु एक साधक भक्त जैसे बोले कि मैं इस विषम भव सागर में फथित हूं हे नंद हे नन, नंद थन हे कृष्ण मुझको उद्धार करो इसके उसके बाद चैतन्य महाप्रभु लाल समाई भक्ति से प्रार्थना की और हमको इस प्रकार शिक्षा प्रदान किया है कि भक्ति में लालस जो हिंदी में लालच कहते हैं तो लोभ होना चाहिए भक्ति के लिए और विरह भाव में ही चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना की इस श्लोक में सर्वोत्तम गोपी भाव विशेषकर सर्वोत्तम गोपी श्री राधा की भावना प्रकट करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो ये विशुद्ध प्रेम जो कल्पना के अतीत है तो प्रसिद्ध है कि कृष्ण के सबसे प्रिया है व्रजगोपिया और ब्रजगोपिया में सबसे प्रिया है श्री राधा श्री राधा कृष्ण है युगव की शौर और गौर वैष्णव का चरम लक्ष्य सेवा में राधा और कृष्ण दोनों युग अर्थात युक्त दोनों की सेवा करनी गौ भक्तों की इच्छा है राधा और कृष्ण दोनों संयुक्त में संयुक्ति में उनके सेवा करने क्योंकि गोरिय भक्तों जानते हैं कि राधा की संगति के बिना कृष्ण तो पूर्ण तुष्ट नहीं हो सकते और कृष्ण के बिना राधा तो कुछ भी संतुष्ट नहीं हो सकती तो राधा कृष्ण इस प्रकार श्री नरोत्तम दास कहते हैं राधा कृष्ण प्राण मो जुगल की जीवने मोरौने गति आर न मो तो राधा और कृष्ण सदैव संयुक्त होना चाहिए परंतु लीला शक्ति की व्यवस्था के अनुसार कभी कभी राधा और कृष्ण संयुक्त होते हैं और कभी कभी विजय भी होते हैं। अयुक्त होते हैं तो उस समय राधा और कृष्ण परस्पर विराहा दुख भाव अनुभव करते हैं और संगति में सुख परम सुख मिलते हैं। तो कृष्णा का स्वभाव इस श्लोक में कृष्णा का स्वभाव है कि वे लम्पट है लम्पट का मतलब वे भी छा तो एक प्रेमिका की इच्छा है कि मेरा प्रेमी सदाइव मेरे साथ रहेगा जो स्वामी विवाह के पश्चात दूसरी महिला के साथ जाते हैं वो लम्भट बहुत या, या व्यभिचारी तो कृष्ण का स्वभाव ऐसे है भगवान कृष्ण पूर्ण शुद्ध निर्मल है और इस भौतिक संसार के व्यभिचारी तो नहीं है सामान्यतः हम ये सभी चर्चा नहीं करते क्योंकि ये सब समझना संभव है केवल शुद्ध निर्मल भक्तों के लिए तो कृष्ण भगवान का शुद्ध स्वभाव है इस प्रकार की इनकी परमा प्रेमिका श्री राधिका होते हुए भी वे कभी कभी अन्य गोप्यांग के साथ लीला विलास करते हैं और उस समय श्री राधा का हृदय चुप जाते परंतु राधा कहते हैं कि यादि आप संतुष्ट हो अन्य गोपी की संगति में तो वो मेरी संतुष्टि है तो ये पूर्ण प्रेम है यदि मुझको मारमा हत बनाते हो मुझको आपका दर्शन नहीं देने से यदि उससे आपका सुख होता है तो वो भी रोख है तो ऐसा प्रेम संभव नहीं है इस भौतिक संसार में संभव है श्रीवाधिका के लिए और इससे मतलब श्रीवाधा वो प्रेम वो प्रेम का आश्रय है श्री कृष्ण प्रेम का विषय है सब जीवों का प्रेम का वास्तव विषय है या आस्पद है श्री कृष्ण और पूर्ण कृष्ण प्रेम का आश्रय है श्री राधव असंख्य जीवों का प्रेम वो सभी जीवों का प्रेम सम्मिलित होते हुए भी श्री राधा का प्रेम जिसका विषय है श्री कृष्ण वो राधा प्रेम जो एक विशाल अफाहगर जैसे है और सब अन्य भक्तों का प्रेम सम्मिलित वो सब दूसरे भक्तों का प्रेम एक बूंद जैसे है और श्री राधा का प्रेम एक विशाल अपा सागर जैसे है तो यही सब समझना बुद्धि के अतीत है तो वो श्री राधा का प्रेम इतना सा है कि वो देखने से भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्य लगते हैं कि कैसे संभव हो कि मेरे लिए श्री राधा का प्रेम इतना स है भगवान श्री कृष्ण भी अक्षम है श्री राधा का प्रेम का माप करने के लिए तो इसलिए श्री कृष्ण राधा भाव आविष्ट होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जिससे वे अनुभव कर सकते हैं वो राधा का प्रेम कितना मधुर है राधा मुझको प्रेम करने से इतना रस मिलते हैं जो मैं नहीं मिलता हूं तो वो रस आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में उपस्थित होते हैं और वे श्री कृष्ण होते हुए भी राधा भाव दुति सुबालित राधा का भाव से युक्त होते हैं और इस प्रकार श्री कृष्ण की माधुरी का स्वाद करते हैं जो यही चैचन्य महाप्रभु का अवता का रहस्य है जो बुद्धि के अतीत वचन के अतीत तो फिर भी वे इतना कृपा मय है कि हमारे बीच में आते हैं और हमको ये अत्युतम अति सूक्ष्म व भक्ति तत्व शिक्षा प्रदान करते हैं इस शिक्षाष्ट्र में इसके बारे में शिव प्रभुपात का कुछ मंतव्य है कि भक्तों की इच्छा है कृष्ण का दर्शन करने फिर भी कहते हैं तो आप यदि उपस्थित नहीं हो यदि आपका दर्शन नहीं मिलते तो मैं उससे मारमा हत होगा तो ठीक है यदि आपकी इच्छा ऐसे हो ठीक है मैं ग्रहण करता हूं मेरा हृदय ठूठा मैं ग्रहण करता हूं तो इस प्रकार राजगोपिया पूरा जीवन में केवल रोती रहते थे रोते रहते थे ये शुद्ध भक्ति है मार्म भगवान कृष्ण उनको मारमा हत बना ठीक है हम ऐसे रहेंगे सदैव पूरा जीवन में रोना आप जो कहना चाहते हो करो ये कृष्ण प्रेम है शिल प्रभा लंपट वे भी स्वामी अनेक अनेक दूसरे महिला के पास जाते हैं फिर भी साधवी पत्नी पति का प्रेम करते है ठीक है इस प्रकार हमें साध्वी होने चाहिए श्री कृष्ण के चरण में ये कृष्ण भक्ति है ये वास्तव प्रेम है कि हमारा प्रेमी पूरा निष्ठुर हो सकते फिर भी वो प्रेमी का उसका प्रेम तो बंद नहीं करते वो ही सिद्ध प्रेम है अश्लेष व पादरिता ये ही वैष्णव तत्व है कृष्ण बहुत निष्ठुर हो सकते तो फिर भी मेरा प्रेम उनके लिए तो बंद नहीं होगा यह वास्तव प्रेम है यादि कृष्ण मेरा कल्याण बनाते हैं मैं उनको प्रेम करूंगा वो तो प्रेम नहीं है वो व्यापार है किंतु यदि कृष्ण संपूर्ण निष्ठुर हो तो फिर भी मैं उनको प्रेम करूंगा वो वास्तव प्रेम है ऐसा प्रेम भाव केवल कृष्ण के साथ संभव है इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वीकार किया है कि रम्या का चेतु फासना व्रज वधु वार्गे ब्रजगोपिया का प्रेम विचार सर्वोत्तम है ये सर्वोत्तम कृष्णा आराधना है इसमें कुछ तुलना नहीं है भिन्न भिन्न श्रेणी के भक्त है परंतु ब्रजगोपिया की भक्ति का कुछ भी तुलना नहीं है वो सर्वोत्तम कृष्ण प्रेम है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी शिक्षाष्टक का व्याख्या करने के पश्चात लिखते हैं प्रभु शिक्षाष्टक श्लोक जय पड़े सुने कृष्ण प्रेम भक्ति था बारे दिने दिने श्री कृष्ण चैचान्य महाप्रभु के शिक्षा श्लोक समूह जो पढ़ते हैं सुनते हैं वो उनकी प्रेम कृष्ण प्रेम भक्ति दिन दिन बढ़ेगी तो इस शिक्षाष्ट्रक हमारी वर्तमान साधक अवस्था और हमारी आकांक्षित भावी प्रेम अवस्था में एक ब्रिज जैसे है वो प्रेम पूर्ण प्रेम बहुत ऊपर है हमारी स्थिति बहुत निम्न है परंतु चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो शिक्षा में संकलित है उस शिक्षा का ध्यान करने से हम धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्ति पथ पर अग्रसर होंगे और हम भी योग्य होएंगे। श्री कृष्ण चन्या महाप्रभु का आदर्श के अनुसार ब्रजेंद्र नंदन और ब्रजेश्वरी श्री राधा की युगल सेवा करने के लिए हम प्रस्तुत हो गंगे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे क्वेश्चन प्लीज प्लीज स्पीक इन हिंदी क्लास हिंदी में है और इस विषय के बारे में अलग अलग प्रश्न नहीं है इस विषय के बारे में <laughs> और दर्पण दर्पण का में आइसक्रीम देख सकते लेकिन उसका स्वाद नहीं मिल सकता उसे उसे लालच वो देखने से लालच बढ़ते हैं लेकिन तृप्ति नहीं हो सकती दर्पण में आइसक्रीम देखने से आनंद हाँ भौतिक आनंद हम मिलते लेकिन वो आनंद तो वास्तव आनंद नहीं है वो वास्तविक वास्तव आनंद नहीं है जैसे एक बहुत सुखी है ठत्ती खाने में सुख का, का अनुभव है लेकिन आप उसको देखने से समझ सकते हैं कि वो वास्तव आनंद नहीं है उसका अनुभव है कि इतना स्वाद है इस धती में लेकिन आप उस देखने से ही समझ सकते हैं, लेकिन कि वो आनंद नहीं है वो सुख का अनुभव करते लेकिन क्योंकि आपकी चेतना सुअ का चेतना से उत्तम है इसलिए आप समझ सकते हैं, कि वो आनंद का अनुभव तो वास्तव आनंद नहीं है तो इस प्रकार जो कृष्ण भक्ति प्रेम अनुभव करते समझ सकते कि सभी प्रकार का तथा कथित सुख जो इस भौतिक संसार में है वो वास्तव सुख नहीं है कठिन है भौतिक तथा कथित सुख चरण तो चरो मत सुवा बन जाओ अथवा आप यहां आके सुनिए बार बार की सुअ का सुख या मानव का इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है सुख है राधा कृष्ण की सेवा में तो आपकी इच्छा क्या है सुआ होना इंद्र होना ब्रह्मा होना या कृष्ण के चरण में धूल होना चैतन्य महाप्रभु का प्रार्थना है मे अंद पतिमा विषमे भवम बुधाऊ कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृश चिंत तो आप समाज लें गीता और भागवत कथा सुनने से कि इस भौतिक जागत में कुछ नहीं है और अगर आपकी सुनने की इच्छा नहीं है तो जागात है पूरा जागात है भोग करो कभी कभी ब्रह्मा के रूप में कभी कभी कीट के रूप में Up to you, hmm. or oh, coach? Oh, oh. ये आपने अभी अपनी रस्ते मारे में अपनी जगह जब ले रहा है तो ये फॉर्सेबल रहेगा कि आपने दस वो लड़के भी ऐसा रूमों करके अगर जब तक आप सोचते आपके हस्त है तब तक वो उच्च अनुभव करना संभव नहीं है क्योंकि ये भक्ति का आधार है गीता का तत्व ज्ञान वो गीता का तत्व ज्ञान का प्रथम उपदेश है कि हम ईश्वरीय नहीं है हम आत्मा है तो गृहस्थ भक्त समझते कि मैं गृहस्थ नहीं हूं तो गृहस्थ सभी कर्तव्य पालन करने के साथ भक्ति भावना का पोषण करते भक्ति साधना करने से बाहर से बाह्य दृष्टि से आप गृहस्थ है मैं संन्यासी हूं वो भी भौतिक उपाधि है हम सब कृष्ण दास है ये भक्ति रस आस्वादन करना सब के लिए संभव है चैचन्य महाप्रभु नहीं बोलते कि पहले ही लो उसके बाद भक्ति करो ऐसे नहीं बोलते परंतु इस अभिमान कि मैं गृहस्थ हूं मैं सन्यासी हू तो वो उचना साथ साथ भौतिक कर्तव्यों का पालन करना है और अंदर में कि मैं कृष्ण का दास हूं वो अभिमान ग्रहण करना है साथ साथ जीव भगवान कृष्ण का स्वरूप से दिव्य दास तो है लेकिन जीव जो तो तो है इंद्रियों से युक्त है जीविया जो हमारे मनोवागल इनसे जुड़ा हुआ है और इंद्रिया हमेशा जो है सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है तो जीव किसी द्वारा महसूस करेगा कि वह जो है भगवान कृष्ण का दित्य दास है तो कृष्ण से वह कैसे भक्ति तत्व सुनने से और समझना चाहिए कि वो सब इंद्रियों का विषय जो है वो भौतिक इंद्रियों का विषय वो सब भौतिक ही है परंतु कृष्ण का रूप वो अप्राकृत है तो कृष्ण का, का रूप दर्शन करने से हमारी चेतना शुद्ध हो जाते हैं और भौतिक रूपों देखना की इच्छा नहीं रहेगी कृष्ण प्रसाद स्वाद करने से और साथ साथ समझने की यही अप्राकृत कृष्ण प्रसाद है तो वो इंद्रिया अनुभव करने से तो भौतिक इंद्रिया विषय का स्पर्श करने की इच्छा नहीं रहेगी अर्थात हमारे सब इंद्रियों कृष्ण और, और कृष्ण के विषय के साथ युक्त होना चाहिए कृष्ण का रूप देखते है कृष्ण प्रसाद लेते हैं वो गंध जो कृष्ण को अर्पण के उसका ग्रहण करना है और हमारे सब प्रयास कृष्ण की प्रीति के लिए होना चाहिए अभी हम सब कुछ जो हम करते हैं, वो इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। तो हमारे सब प्रयास तो कृष्ण की प्रीति के लिए होने चाहिए अगर हम एक सुंदर फूल देखते हैं, तो हम यदि हम भक्ति भाव से युक्त होते हैं हम चाहते हैं तो वो सुंदर फल में कृष्ण को अर्पण करूंगा तो खुद के लिए नहीं लूंगा कृष्ण को आर... कितना सुंदर है तो उसको कृष्ण को अर्पण करने चाहिए ऐसे ही हमारी बुद्धि हो तो ये भोजन इतना उत्तम है तो लेकिन ऐसे उत्तम भोजन कृष्ण के लिए होना चाहिए तो इस प्रकार हमारी दूषित बुद्धि शुद्ध हो जाती है सब राम्य वस्तुएं भगवान कृष्ण को अर्पण करने चाहिए उसके बाद हम दे सकते हैं। हम स्वयं नहीं चाहते कि मेरा पोशाक एकदम फर्स्ट क्लास होगा कृष्ण का कृष्ण का श्रृंगार करना चाहिए खुद का श्रृंगार नहीं है और सब स्वादु खाना कृष्ण के लिए होना चाहिए अभी त्नागिरी आम का मौसम है तो सब लेके कृष्ण को अर्पण करो ऐसे ही सोचना भक्ति भाव है हरे कृष्ण